और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी इसलिए सारे नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए आ रहे थे ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात नहीं, सुबह ही एक भिखारी ने आके उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी भिक्षा मांगते हैं अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे इसलिए कोई बहुत अजीब बात न थी लेकिन भिखारी ने न केवल भिक्षा मांगी अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने फैलाया बल्कि उसने एक शर्त भी रखी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 और वजीर को कहा कि जाओ स्वर्ण असरफियों से पात्र भर दो वजीर स्वर्ण असरफियां लाया उसने वे पात्र में डाली छोटा सा पात्र था लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी पात्र में गिरते ही वे असरफियां न मालूम कहां विलीन हो गईं, पात्र खाली का खाली रह गया, और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया था दोपहर हो गई भिक्षु का छोटा सा पात्र सम्राट की बहुत बड़ी तिजोड़ियां न भर सकी सांझ होने लगी सम्राट की तिजोड़ियां खाली हो गईं लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा नहीं भरा और तब जो सम्राट किसी से भी कभी हारा न था वो उस भिखारी से हार गया उसके पैरों पर गिर पड़ा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 मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती है हम मन को भरने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में धन से और यश से और पद से महत्वाकांक्षाओं के नमालुम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं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 मेरी विजय यात्राएं सब असफल हो गईं हाथ मेरे खाली किसके हाथ भरे हुए कब गए यह बात दूसरी है कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देखना लेके ये हाथ खाली जा रहे लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या न छिपाएं हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है यह मन का पात्र भरता नहीं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 कि धन से छोड़ के हम त्याग से मन को भरने लगे धन और त्याग दोनों की भाषा एक ही है धन की भाषा है और धन और, और मिले तो शायद मन भर जाए उतना मिल जाता है तो पता चलता है मन नहीं भरा और धन मिले तो शायद मन भर जाए उतना भी मिल जाता है तो मन नहीं भरता त्याग की भाषा भी और की ही भाषा है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 और सच्चाई यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है स्वस्थ नहीं हो रहा है सारे धर्मों के इलाज सारे विशेषज्ञों सारे पुरोहितों सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणासन किए दे रही हैं और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं चिकित्सक बहुत हैं और गरीब आदमी उनके बीच फंस गए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 तो शायद मैं कोई रास्ता सुझाऊ वाद में हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं साथ ना रहूंगा वो फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेकर निकला उस आदमी ने देखा तभी उसे शक हुआ ड्रम बड़ा अजीब था उसमें कोई पेंदी ना थी उसमें कोई तलहटी ना थी वो दोनों तरफ से पोला क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा है? लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक ना था वो कुएं तक गया फकीर ने वो ड्रम कुएं के पाठ पर रखा जिसमें दोनों तरफ बोला था कोई तलहटी न थी कोई बॉटम न थी बाल्टी कुएं में डाली पानी खींचा और बाल्टी खींच के उस खाली ड्रम में डाली पानी नीचे से बह गया ड्रम खाली का खाली रह गया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 उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा महानुभाव ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी यह ड्रम भरने वाला नहीं कृपा करके देखें तो सही इस ड्रम में कोई तलहती नहीं इसमें कोई पैंधी नहीं ये पानी भरेगा नहीं उस फकीर ने कहा तुमसे किसने सलाह मांगी तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए हो उस फकीकीरने का अक्सर मैं देखता हूं जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते हैं तुमसे किसने पूछा बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उससे ज्यादा नासमझ कोई और है तुमने अपनी नासमझी सिद्ध कर दी और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए हुए हूं कि जब पानी वहां तक आ जाएगा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 वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं मैं तो बीच में ही वापस आ गया और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी मैं क्यों बीच में बोला कहीं इसमें कोई राज ना हो कोई रहस्य ना हो सुबह वो वापिस लौटा फकीर के पास गया और कहा मैं क्षमा मांगता हूं मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे वो फकीर बोला तुम आदमी थोड़े समझदार हो यह मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की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 कि मन तो एक बॉटमलेस लेथ एक अतल खाई जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता जिस दिन यह अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है उसी दिन मनुष्य एक दूसरे एक दूसरे आयाम में एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है जहां सब कुछ भरा हुआ है उस दिशा का नाम ही परमात्मा है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 ये दोनों बातें अत्यंत मूर्तापूर्ण है ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं कि इससे बड़ा और कोई विरोध इससे बड़ा और कोई कंट्रेडिक्शन नहीं हो सकता पूछें अपने से कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं हम सब भाग रहे हैं भागने के हमने बहुत से रास्ते ईजाद कर लिए कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता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 तो सस्ती तरकी में खोज लेता है अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूं हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूं कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचरी के व्रत ले लेता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे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 तुम तो पहली दफा आग के सवाल हर कर चुके हो तीसरा विद्यार्थी कहां है उस विद्यार्थी ने कहा माफ करिए तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया उसने कहा ये क्या बात है क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे ये मैंने कभी आज तक सुनी ही नहीं हद धोखा चल रहा है उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है छोड़ता नहीं और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उससे कहा महां से मैं तो अपरिचित हूं लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित आप भी खड़े देखते रहे कि यह विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं उस शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा मानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं वो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया उसने कहा कि इस कक्षा के शिक्षक को और पहचानते नहीं उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया <laughs> और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लू मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा उसमें कहीं तो हद हो गई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 मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया हूं ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गए जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए हैं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 अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी हैं उन सकलों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक है इसे ही मैं तपश्चरिया कहता हूं जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या है वस्त्र छोड़ के नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान है लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र ओढ़ रखे हैं उनको छोड़ के नग धोना बहुत कठिन है वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में सोचें और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखला रहे हैं कि हम हैं वो हम हैं हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में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 खैर आपकी ज्यादा किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया एक वाक्य भर मेरी समझ में आया और वो वाक्य एकदम गलत है जो समझ में आया है वो एकदम गलत है झूठ है वो बात बटन रसल ने कहा कौन सा वो वाक्य है जो आपकी समझ में आया और क्या भूल उसमें उस, उस आदमी ने कहा आपने लिखा है सीजर इज डेट सीजर मर चुका है यही मेरी समझ में आया और ये बिल्कुल झूठ ये बात अफवाह बटन रसल तो हैरान हो गए सीजर को मरे तो सैकड़ों वर्ष हो चुके उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये बात गलत है तो उस आदमी ने कहा मैं खुद सीजर हूं बटन रसल ने उस आदमी से और बातचीत करनी उचित न समझी उसे नमस्कार किया माफ करिए नए संस्करण में मैं सुधार कर लूंगा वह आदमी प्रसन्न होकर चला गया पीछे पता चला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 तो सारी दुनिया में इतना प्रेम हो और इतनी रद्दी दुनिया पैदा हुई इतने प्रेम से इतनी रद्दी दुनिया पैदा हो सकती थी इतनी कुरु इतनी घृण यह दुनिया हमारे सब अगर प्रेम सच्चा होता तो उससे पैदा हो सकती थी तीन हजार वर्षों में पंद्रह हजार युद्ध हमें लड़े तीन हजार वर्षों में पंद्रह हजार युद्ध हमें लड़ने पड़ते हैं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 कोई और रास्ता भी है इसके आ जाने का निश्चित ही असलियत कुछ और होगी अभिनय हमारा कुछ और है बड़े व्यापक पैमाने पर दुनिया में जो प्रगट होता है वो हमारी असलियत और अपने अपने घर में बैठ के हम जो बातें करते हैं वो अभिनय है जिसे हम कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम क्या उस सच में हमें प्रेम है? क्या हमने कभी भी उसका मंगल और कल्याण चाहा है क्या उस प्रेम में भी हमारी ईर्षा और घृणा सम्मिलित नहीं है क्या जिसे हम प्रेम करते हैं उसकी गर्दन पर भी हमने फंदे नहीं डाल दिए हैं क्या उसको भी हमने घर की दीवालों में बंद नहीं कर दिया है क्या हमने उसके ऊपर भी शिक्षे और ताले नहीं चढ़ दिए जिसको हमने प्रेम किया है क्या उसको भी हमने अपना प्रजेशन अपनी संपत्ति नहीं बना लिया है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 मैंने सुना है एक घर में एक मां और बेटी दोनों को ही रात में उठ के चलने की बीमारी थी एक रात मां उठी और अपने मकान के पीछे बगिया में चली गई आधी रात होगी उसके पीछे ही उसकी लड़की भी उठी और बगिया में चली गई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 एक कष्ट और काराग्रह बन गया है मेरी हर खुशी में यह बाधा बन गई परमात्मा करे ये उठ जाए तो मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाए लेकिन यह बातें दोनों ने नींद में कही थी क्योंकि जाग के तो सच्ची बातें कोई भी कहता नहीं तभी मुर्गे ने बांग दी और उन दोनों की नींद खुल गई और उस लड़की ने अपनी मां को देखा जाग के और कहा मां इस सर्दी में तुम बाहर और साल भी भीतर छोड़ाई अगर सर्दी लग जाए तो और उस मां ने कहा बेटी तू इतनी जल्दी उठाई चल वापस सो जा अभी तो दो घंटे हैं फिर जल्दी उठाती इसलिए तो दिन भर थकान मालूम पड़ती है वे दूसरे के गले में हाथ डाल के घर में वापस लौट गई और सो गई नींद में उन्होंने जो कहा था वो और जागते के उन्होंने जो कहा वो इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है लेकिन सच्चाई क्या है जो जागकर कहा वो या जो नींद में कहा वो नींद में तो झूठ बोलने का कोई कारण ही ना था जागने में झूठ बोलने के कारण है क्योंकि जागने में सब सोच विचार आ गया कि क्या कहना ठीक है और क्या नहीं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 दिन में हम जागे हैं रात हम सो गए हैं होश खो गया सपने में जो सच्चाइयां थी वो प्रकट होने लगी आप खुद अपने भीतर अगर थोड़ी खोजबीन करेंगे तो बहुत डर जाएंगे कहीं मेरे भीतर ये जो सब छिपा है लोगों को पता ना चल जाए कहीं ये उघड़ ना जाए कहीं कोई इसमें झांक ना ले इसलिए जो हमारे भीतर छिपा है हम उसके ऊपर दीवाल पर दीवालें खड़ी करते चले जाते हैं ताकि उसका किसी को पता ना लगे ताकि वो छिपा रहे ताकि कोई उसमें झांक झांकने ले हमारा निकटतम मित्र भी हमारा इतना निकट नहीं होता कि हम उसे अपने भीतर झांकने दें और तब धीरे धीरे डर से और भय से हम भी अपने भीतर झांकना बंद कर देते हैं और फिर हम पूछते हैं आत्मज्ञान कैसे हो सत्य कैसे मिले परमात्मा के दर्शन कैसे हों जो अपने ही दर्शन करने को राजी नहीं है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 और बढ़ते जाते हैं कपड़ों से डूबते जाते हैं धीरे धीरे खो जाते हैं कपड़े ही रह जाते हैं और हमारा कोई पता नहीं रह जाता कि हम कहां हैं। अगर हमारे कपड़े कोई छीन ले एकदम तो शायद हम पहचान भी नहीं पाए कि हम कौन हम क्या हैं। जो बातें हमने दूसरों को दिखाई हैं, अगर हमारी सारी पहुंच दी जाए छीन ली जाए तो हम नग खड़े रह जाए और पहचानना मुश्किल हो जाए कि मैं कौन मैंने सुना है एक भिखारी औरत एक संध्या एक मेले से भीख मांग के वापस लौट रही थी दिन भर थक गई थी बूढ़ी औरत थी दिन भर मेले की दौड़ धूप में थक गई थी मांगने में एक एक आदमी के सामने हाथ फैलाने में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 वे भी उस रास्ते से निकले उस बूढ़ी औरत को उन्होंने सोते देखा उन्हें मजाक सूझी उन्होंने उसके डिब्बे को उठा लिया जिसमें उसने दिन भर के पैसे इकट्ठे किए थे उसकी टोकरी में जो सामान उसने मांगा था वो भी निकाल लिया और चलते वक्त आखिरी मजाक की जो कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ कर सकता है चलते वक्त उस सोई थकी बूढ़ी औरत के कपड़े भी वे निकाल के ले गए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 उसने आज फिर आ तो पाया कि उसके वस्त्र नदारत हैं। वो बहुत हैरान हुई उसे ख्याल आया कि मैं मैं तो वस्त्र पहने हुई थी फिर ये नग्न औरत कौन है उसने अपने डब्बे को देखा डब्बा नदारत था उसने कहा मैं तो रिक्शा मांग के लाई थी और वस्त्र मेरा डब्बा भरा हुआ था पैसों से डब्बा कहां है मेरी टोकरी कहां है मेरी पोटली कहां है कुछ भी न था और तब वो खड़ी हुई उसने देखा उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है उसे बड़ी कठिनाई हो गई पहचानने में कि मैं कौन उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैं जो थी उसके पास तो वस्त्र थे अब मैं कौन हूं और मैं कैसे पहचानूं कि मैं वही हूं या कोई और उसने सोचा कि चलू अंधेरी रात है घर चली चलू कोई रास्ते पर भी नहीं है मेरा कुत्ता तो मुझे जरूर पहचान लेगा के घर पर उसके पास अपना एक कुत्ता था बुरी औरत भीख मांग के आती थी तो कुत्ता दौड़ के बाहर आ जाता था पूछ खिलाने लगता था सभी लोग कुत्ते पाल रखते हैं जो पूंछ हिलाए और पहचाने नहीं तो कोई भी आदमी अपने को पहचानने में कठिनाई पाएगा सम्राट भी कुत्ते पाल रखते हैं बेकारी भी क्योंकि वो पूंछ खिलाते हैं तो खुद को पहचानने में आसानी होती है कि मैं वही हूं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 एक अपरिचित और वो बूढ़ी गबड़ा गई उसने कब तो बड़ी कठिनाई हो गई कुत्ता भी नहीं पहचानता है कि मैं कौन मुझे पता नहीं इसके आगे क्या हुआ उस बूढ़ी ने क्या रास्ता खोजा और कैसे वो अपने को पहचान पाई लेकिन हम सबकी भी यही हालत हो जाए अगर रात सोते में हमारे ओढ़े हुए सारे वस्त्र हमारे व्यक्तित्व की सारी चादरें कोई खींच ले और सुबह हम भाए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 और सेंट हेलोना के द्वीप में उसको बंद कर दिया गया महान विजेता एक कैदी की भांति बंद हो गया था लेकिन दुश्मनों ने भल बरती थी उसके हाथ में हथकड़ियां नहीं डाली थी द्वीप पर चलने फिरने की उसे आजादी थी लेकिन दीप से भागने का कोई उपाय नहीं था सुबह ही सुबह वो घूमने निकला था और दुश्मनों ने यह भी भल की थी तो उसके डॉक्टर को भी उसके पास छोड़ दिया था डॉक्टरों को दोनों घूमने निकले थे सुबह सुबह एक पगडंडी पर उस ओर से छोटे से पहाड़ी रास्ते पर एक औरत अप, अपनी घास की गठरी लिए हुए आती थी नेपोलियन का डॉक्टर एकदम चिल्लाया और कहो घसियारिन रास्ता छोड़। देखती नहीं है नपोलियन आ रहा है लेकिन नपोलियन ने उस डॉक्टर को कहा मेरे मित्र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 जो अपने हाथ से बनाई गई प्रतिमा को तोड़ के भीतर प्रवेश करता है वो प्रवेश कैसे हो सकता है उसकी चर्चा मैं कल सुबह आपसे करूंगा आज तो मुझे इतना ही कहना था कि हमने झूठी प्रतिमा अपने बाबत खड़ी कर ली है एक फॉल्स इमेज हमने बना लिया कोई है कोई वजह है कोई कारण है इसलिए हमने ये बना लिया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 इसलिए उल्टा भी सच है जो आदमी पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है वो कब्र में बंद हो जाता है और हम सबने अपनी अपनी कब्र बना ली है अपनी अपनी प्रतिमाओं में अपने अपने झूठे रूप में हमने अपनी अपनी कब्र बना ली उसके भीतर हम सुरक्षित हो गए ये सुरक्षा मौत है और इस मौत से बेचैनी और घबराहट पैदा होती इस सुरक्षा से बाहर निकलने का मन होता है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 केवल वही है केवल परमात्मा ही उसे जो जान लेता है वो धन है वो कृतार्थ हो जाता है जो उससे अपरिचित रह जाता है उसका जीवन एक दुख की कथा है उसका जीवन एक लंबी मृत्यु है उसका जीवन एक अंधकारपूर्ण रात्रि है उसके जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं है। कैसे इस बंधन से जो हमारा ही निर्मित है छुटकारा हो सकता है उसकी बात कल सुबह मैं आपसे करूंगा मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें